बृहस्पति शहो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमे तो प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तमे तो प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्या ऋत व्या सत्यम वे तं मवत तरम अवतु अवतो भक्ता ओ शांति शांति शांति ओ सहना सहन भुन सह वींकर तेजस्वी नीतमस्तमा ओम ओ शाशातिशा ओ यसा मृषभ विश्व छंदोभ्यमृता संबूव धयास्फणत अमतवधारण अमृतस्य शरीरण मे विचर्षण जिह्वा मे मधुम्थमा कर्णोरस्रुव ब्रह्मण कौशोश्री मेधया श्रुत मे गोपाया ओ शांति शांति शांति <coughs> ओ अहम वृक्ष सेवा कीर्ति पृष्ठ गिरेलिवा ऊर्धपित्रो पवित्रो व स्मृतमस् ग्रविणगंसमृत क्षि ये दृशंको येदचनम शांति शांति शांति हम इसके बारे में देखते थे, ना अतः न पुरषव्यापारतंत्र ब्रह्म विद्या किस्तुवस्तंत्र भूत ब्रह्मण तज्ञान न कयाचिश्याश ना ओ पुरुष तंत्र नहीं है तंत्र मतलब क्या है अधीन पुरुष के अधीन में नहीं है वस्तु के अधीन में है ज्ञान है ना ज्ञान मतलब वो सिर्फ अभी भ्रम ब्रह्म का ज्ञान ऐसा सही नहीं है कुछ भी ज्ञान समझना ऐसा जब है वहाँ पर पुरुष तंत्र है पुरुष पुरुष तंत्र नहीं है वो तंत्र है है ना अभी ओ पूछा विधि नश विधिक्रिया कर्म कार्याणा क्या वो जानना ऐसा है ना इसलिए क्रिया हो गया ना जानने का ऐसा प्रश्न है ना अभी जानने का जो है देखो अन्य विदिता दथो अविदिता दधि है ना क्या वो जाना हुआ जो जान सकता है जाना हुआ उससे भी अलग है नहीं जाने है उससे भी परे है तो मतलब क्या है देखो ज्ञान क्रिया में ज्ञान क्रिया मतलब क्या है समझने की क्रिया किस को समझते हैं जो हमसे अलग है उसी को समझते हैं जो व्यक्त है वो अलग होना उतने ही पर्याप्त नहीं है लेकिन व्यक्त भी होना है ना अभी व्यक्त क्या है ऐसा पूछा जो भी नाम रूप जो कुछ है आकाशा वायु अग्नि जला पृथ्वी इत्यादि पांच पांचभौतिक जो व्याकृत हो गया है ये व्याकृत सब कुछ समझ में आता है ठीक है आकाश प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते ठीक है लेकिन अनुमान से नहीं तो शास्त्र प्रमाण से समझ में आता अनुमान से भी आता है नहीं इसमें क्रिया है सृष्टि हो गया आकाश की सृष्टि है ऐसा पूछा ऐसा बोला तो उसको तो आगम प्रमाण चाहिए सृष्टि को छोड़ो अभी जो हमारे सामने है ये सब कुछ व्याकृत में आ गया इसमें इसको ही हम जानते हैं जान सकते हैं बुद्धि से जान सकते हैं, जानते हैं जब बोलते ही बुद्धि से जान सकते हैं। इसलिए अन्य देवत ये विदित है विदिता मतलब वो जब जान जान रहे हैं, जान सकते हैं। उससे अन्य ही है व्याकृत जो है उससे अन्य है ब्रह्म ये तो स्पष्ट है क्योंकि इस सबका कारण है बाद में देखो ओ हमसे अन्य है इतना ही पर्याप्त नहीं है वो इतना ही नहीं है अन्य होने पर भी अव्यकृत है अव्यकृत है अव्यकृत मतलब क्या है प्रकृति माया है ना जो है वो भी उससे भी अलग है हम उसको नहीं जान सकते क्यों जान सकते हैं मतलब क्या है बुद्धि से नहीं जान सकते हैं उसको ना क्योंकि बुद्धि इससे उत्पन्न होता है बुद्धि से कैसा जानना है ना इस क्योंकि जानना मतलब क्या है व्यक्त रूप से हम इसको पकड़ नहीं सकते प्रकृति को भी आ? प्रकृति को व्यक्त नहीं, नहीं ना अव्यात है ये अव्याकर से इसे का मतलब क्या है अविदितात् मतलब जिसको हमने नहीं समझ सकता हूं वो अविद्या अव, उससे भी अलग है है ना <coughs> मतलब वो हम पहले बोला ना कार्य से भी अलग है कारण से भी अलग है है ना? न कार्य को समझते हैं अभी ये प्रकृति जो है वो, उसको हम नहीं समझे व्याकरण को समझ सकते हैं उसको नहीं समझ सकते ना ये का, हाँ. ये का उसको समझ समझ नहीं नहीं सकते सकते फर्स्ट प्रकृति प्रकृति को नहीं सकते। प्रकृति है।, है, नहीं है इससे ऊपर है अभिदिता मतलब यहाँ पर प्रकृति है ये कैसे सकते हैं देखो मैं नहीं जान रहा मतलब है अस्तित्व है श्रुति प्रमाण से नहीं तो अनुमान लेकिन मैं क्या नहीं जानता वो वो अनुमान प्रमाण से बोलता है वो क्या बोल सकता है ऐसा एक है बोल सकता है। तो मैं, मैं जान नहीं सकता मतलब बुद्धि से ये क्या है ऐसा नहीं, नहीं कर सकता हूँ मतलब साधारण ज्ञान है विशेष ज्ञान हाँ ऐसा ये कुछ ना कुछ है इतना भी जानता इसलिए अविजित है उस समय है केरोपनिषद में क्या लिखा है वो अव्याद्यालक्षणात् ऐसा बोला है अविद्यालक्षणात अव्याकृता ऐसा बोला है ये सब लोग अनुवाद करते समय अविद्यालक्षणाथ को अविद्या रूप वाला बोलता है है ना ठीक नहीं है क्योंकि अविद्या लक्षणा क्या है वो गीता में इसको स्पष्ट किया है पहले अविद्या लक्षणा ऐसा बोलता है स्वभाव क्या है अविद्या अविद्यालक्षण प्रकृति ऐसा बोला है अविद्यालक्षण व्यक्त ऐसा बोला बाद में ये क्या है मैं बाद में बोलूंगा ऐसा बोला है वहां पर क्या बोला है अविद्या संयुक्त तो प्रकृति बोला है समझोगे ना आपको इसलिए यहां पर अविद्यालक्ष जो बोला उसका मतलब क्या है अविद्या संयुक्त व्यक्त से, अभी, अभी से व्यक्त को के के आया थोड़ा देखो है ना यहां पर व्याकृत को बोल रहा है अव्यात को बोल रहा है इसका मतलब व्याकृत को रखकर ही अव्याकृत का वर्णन हो रहा है है ना व्याकृत क्यों होता है अव्याकृत अविद्या के आधार पर ही होता है इसका मतलब मा, हो गया ना आपको मतलब अविद्या लोगों में है इसलिए वो कर्म को भो, भोगने के लिए वो करना पड़ता है ना इसलिए आप पर व्यात तो बोलने पर भी वो अविद्या उसके अंदर अविद्या है उसके अंदर अविद्या है मतलब अविद्या काम कर्म जो कुछ है वो है अविद्या काम कर्म सब कुछ है उससे प्रेरित होकर करना पड़ेगा उसके लिए करना पड़ेगा है ना ये छोटा सा देखो देखने के लिए बहुत छोटा दिखता है लेकिन गलत बहुत बड़ा हो जाता है, है न अविद्यालक्षण अभिव्यक्ता अधिक मतलब से ऊपर थोड़ा सा तो को एक बार जो है वो के उसको एक गुणवाचक ऑब्जेक्टिव दिया है भाष्यकार ने क्या है अविद्या अविद्यालक्षण अव्यक्ता ऐसा बोला है है ना स्पष्ट हो गया अभी देखो बाद में इसलिए दोनों से अलग है्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात् देखो मैं नहीं जानता हूं इसको विधिक्रिया में कैसा लेके ले आ सकता है क्या मेरा प्रश्न समझा देखो ये जब जानता है वो विधिक है जानने का क्रिया है जानने की क्रिया है ठीक है मैं नहीं जाना इसको अभी देता मतलब नहीं जानता नहीं जान रहा हूं विधिक क्रिया में लेके आ गया ना कैसा स्पष्ट हो गया आपको ठीक है, लेकिन नहीं जानना बहुत बहुत देखो जानना जो है वह विधिक क्रिया है, है ना उसमें ब्रह्म नहीं आया ये ठीक है लेकिन मैं नहीं जान रहा हूं उसमें विधि क्रिया क्या है लेकिन मैं नहीं जान रहा हूं। तो बुद्धि ठीक है है ना में बोलता है ना मतलब न जानना ही मन में मन में क्या है मैं जानने वाला ही हूं लेकिन इसको नहीं जान रहा हूं ठीक हो गया ना इसलिए ओ, न जानना भी विधिक क्रिया के अंदर आ गया सभी नहीं, नहीं जानना भी ज्ञान है मतलब नहीं नहीं जी जानना एक क्रिया है मतलब पुरुष पुरुष क्या का मैं नहीं जान रहा हूँ ये जान सका तो अच्छा होता है मैं नहीं जान रहा हूं ऐसा बोला क्रिया है ना उसमें क्रिया तो है। आ, इस इसका मतलब अकर्मणी ज कर्म यह पश्चिता वो कर्म नहीं है उसमें कर्म को देख सकता है वो अच्छा अकल वाला है क्योंकि अकर्म नहीं मतलब कर्म नहीं है मतलब कर्म नहीं मैं कर्म नहीं कर रहा हूं बोला तो मैं कर्म करने वाला हूं तो ऐसा तो हो गया ना मैं करना नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस और नॉलेज ऑफ नॉट बींग एबल टू डू ज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू जो है है anyway, है ना है उसमें बाद में इसका कारण बोल रहे जान आती है तत्के रु जानिया देखो इसका कारण क्या है मैं नहीं जान सकता हूँ इसका कारण क्या है पूछा जब जानना बुद्धि के द्वारा होता है <laughs> लेकिन बुद्धि को बुद्धि जहां से पैदा हो गया वो वो मतलब वो बुद्धि क्रिया करने के लिए आधार जो है वो वही है फिर उसको कैसा जान सकता है देखो जी मेरे हाथ में जो बल है उस बल से और किसी वस्तु को पकड़ सकता हूं मेरा हाथ को भी पकड़ना मतलब क्या है है ना शिव मैं मेरे हाथ से मैं शक्ति को पकड़ता हूँ ऐसा मतलब नहीं मैं वो हाथ से ये शक्ति जो है उससे मैं वो शक्ति को ही पकड़ता हूँ नहीं हो सकता है ना इसलिए ये नहीं तुम श्रम विचाना थी तुम कैन विजानी कैसा समझ सकता है ऐसा बोला उसी प्रकार उपास क्रिया कर्मत्व प्रतिषेध हो भी क्या है यद्वाचा अनभ्युद ये नागभ्युद्य है नहा ना? पर क्या है उपासना क्रिया भी नहीं है उसमें उपासना क्रिया मतलब वहां पर संदर्भ क्या है ओ ये ऐसा, इसमें ने प्रतिशत में मंत्र आता है मतलब ओ मन प्राण चक्षुस श्रोत्र प्राण ये सब कुछ जो है वो कैसा काम कर रहा है किसके आधार किसके बल से कर रहे हैं उसके बल से ब्रह्म के ऐसा प्रश्न उठा के बाद में बोलता है वो जिसके आधार पर ना वो ये चक्षु का चक्षु है श्रोत्र का श्रोत्र है प्राण का प्राण है मन का मन है वाक का वाक है इसलिए वाक मन प्राण इससे उसको पकड़ नहीं सकता वही के का मंत्र है इसलिए इसका मतलब क्या है यद्वाचा से उसको नहीं पकड़ सकता है लेकिन वाक उसके आधार पर ही उच्चार होता है है ना ऐसा अविषत्म ब्रह्मणा उपन्यास्य इसलिए वो किसी को किसी को मतलब क्या है मन को प्राण को वाक को स्रोत्र को चक्षु को विषय नहीं है ऐसा बोलने के बाद तदेव ब्रह्मत्म विद्धि नेदम उपासते देखो मैं उपासना करता हूं मतलब किसकी उपासना प्रश्न उठता है ना इसकी उपासना ऐसा मैं ना इसके जब आते ही तब तो अलग हो गया है ना अलग वहां पर भिन्नत्व तो है ही नहीं ये है स्पष्ट है ना इसलिए उससे वहां पर वो इसे नहीं ब्रह्म जी क्या है उपासना करो ऐसा बहुत कुछ को बारे में बोलता है ना उससे अलग है एकदम उपास मतलब उपासना क्रिया को मिलने वाला ही नहीं है <coughs> उपासी से अलग है। उपासी से अलग है, है, है ना बाद में आप इसको समझा है क्या औश्रोनिपत्ति तो मतलब भेदन वेद्य अविद्यादि भेदी आप हमेशा इसको याद रखो आजकल सब कुछ मिथ्या है, मिठ्या है बहुत का है।, है ना यहां पर क्या देखना वेद्य वेदेदना सबको हटाता ऐसा नहीं है भेद को हटाता है, है।, हटा, है। ये वस्तु तो है जी उसको हटाना इसका मतलब क्या है वेद वहां पत्थर है मुझे ज्ञान आती है <laughs> क्या मतलब है <laughs> रहा है बहुत गलत हो गया I mean, it is not at all correct. लेकिन कहते हैं, साधना के लिए ऐसे करने से वो छूट जाता है नहीं साधना के लिए क्या गलत बढ़ सकता है साधना के लिए और कोई भी भी इसे मिथ्या मिथ्या समझकर वो साधना किया है है है तो हम किसी को नहीं देखा और कहा तो कि जो मिथ्या समझ के करता है, उसको शत्री सब उसको भी मिथ्या कर देता है जो ऐसे समझते हैं आ, उसको वही ब्रह्म ब्रह्म से मतलबी है आ, नहीं अगर वो वो अपने को अलग अलग अलग समझता है तो वो, वो आ? आ? आ? आ? ओ, है तो उसको वही चीज ना अन्यत्र अन्यत्र उससे मत उसे, मत अलग मत समझो समझो बोला हो गया आपको इसलिए भेद बुद्धि नहीं है और उनको बहुत सरल रूप से बोला ऐसा समझो मैं इधर रहकर वहाँ पर एक घड़ा खबरे लिए पर रखा ये तीन है लेकिन मिट्टी से एक होकर देखो मिट्टी के दृष्टि से क्या तीन है ना और मिट्टी के दृष्टि से वो घड़ा ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है घड़ा अभी मिट्टी है मिट्टी के दृष्टि से घड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है वहाँ पर घड़ा नहीं है ऐसा नहीं है तो वो जिसको आप घड़ा बोलते थे वो भी मिट्टी ही है इतना ही है लेकिन स्वामी जी भी दिखता तो ठीक है ना। हम क्या बोल रहे है, है, है। सुना मैं घड़ा को कब देखता हूँ मैं जब उससे अलग हूँ तभी तो देखता हूँ है ना लेकिन क्या नहीं। अभी है। इसमें ऐसा लगता है मुझे कि आविद्या, जो आविद्या कल्पितम है ना उसके बाद तो भेद बुद्धिम वेद्यू वेदना देखो, देखो जी भेद बुद्धि भेद दोनों में फर्क क्या हम कर रहे हैं ना इसलिए हम कहते है देखो जी भेद भेद हैुद्धि आता है तो रही है इसलिए सिर्फ भेद वाला तो ठीक है मोर फंडामेंटल क्योंकि वहां पर भेद नहीं तो मेरे अंदर आकार मतलब को रखकर आपने बोला ये जो है वो शब्द है बुद्धि है वह आचार मनोविकारो नावधेय बोलता है ना ऐसा मतलब क्या है? एक एक घड़ा वस्तु नहीं है वस्तु मतलब जो रहने वाला, ये क्या अभी ऐसा उसको दबाया, वो घड़ा नहीं है है ना? क्या भी नहीं है इसका मतलब क्या वस्तु है है। क्या? नहीं है। वस्तु मतलब हमेशा रहने वाला हमेशा रहने वाला वस्तु क्या है मिट्टी है है ना जिस आकार को आप देख रहे वो भी मिट्टी है कार्याहूते इसको याद रखो तो इसलिए आप जब विकार को देख रहे हैं यहां पर एक विकार यहां पर वे विकार है दोनों से अलग रह कर देखा ये विकार तो दिख पड़ रहा है लेकिन वो मिट्टी से ही एक होकर देखा तब तो विकार भी नहीं दिख पड़ता है। जी, यहां पे आपने एक बड़ी बीच पे बोला था कि भी है ठीक है अभी क्या है व्यवहार भी मतलब क्या है व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देखा तो ब्रह्म नहीं है व्यवहार को शक्ति दृष्टि से देखो शक्ति ब्रह्म दृष्टि से देखो मैंने दृष्टान दिया ना यहाँ पर फैन घूम रहा है घूम रहा है यहाँ पर प्रकाश दे रहा है वहां पर हीटिंग कर रहा है यहाँ पर कूलिंग कर रहा है अलग अलग देखिए शक्ति की दृष्टि से देखो तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है इस प्रकार इसलिए ओ ब्रह्म रूप से देखा तब फरक ही नहीं भेद नहीं यहां पर कौमराध्याय क्या है ब्रह्म से एक होकर देखना वही ज्ञान के बारे में हम बोल रहे हैं ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानते ही क्या होता है वेद्य वेदित्रु वेदनादि भेद अपने थी। ज्ञात्र ज्ञान इस त्रिपुटि को नष्ट करता है है ना? तथा ओ शास्त्र अविज्ञात विजानता विज्ञात थोड़ा देखो इसको तथा शास्त्रम क्या बोल रहे हैं ये ब्रह्म विधिक्रिया में नहीं आता है इसको इसको ये आगे बढ़ा रहा है य अमतम तस् मतम मतम यस्य नवेद यस्य अमतम तस्य मतम जिसको ब्रह्म के बारे में क्या है अमत है अमत मतलब वो ये समझ नहीं सकता इसको ऐसा है देखो क्रिया में विधि क्रिया को याद रखो विधि क्रिया को याद रखकर समझो इसको ओ विधि क्रिया में क्या है ओ है ये ऐसा समझने की चीज नहीं है ऐसा जो समझा है वो जानता है <laughs> अभी मालूम हो गया आपको ये तस्य मतम से जिसके लिए ब्रह्मा अमत है मतलब तो समझ नहीं सकता समझ गया कि हाँ समझ, समझने वाली चीज नहीं है ऐसा मतलब वो जान लिया <laughs> मतलब इसका क्या है मतलब नवेदसा ओ इसको समझ सकता है जो समझा है बोलता है वो नहीं, नहीं।, नहीं जानता है <laughs> मतलब विधि क्रिया के अंदर खींच के नहीं लेके आना <laughs> क्रिया में नहीं खींच के, के तो ल्याज्ञातम विजानता है, विज्ञान विजानतम अविज्ञातम विजानतम जिसको मालूम नहीं है वो जानता है वो जिसको मालूम है वो नहीं जानता है है ना यहां पर यतम किसके लिए वो जो है ये पहले में वो ब्रह्म के ऊपर है ब्रह्म को वाक्य है, है। यहां पर अविज्ञात के ऊपर में हो गया अविज्ञात इसको रखकर बोल जो जानता है वो नहीं जानता है जो नहीं जानता है वो जानता है वो दोनों वाक्य एक ही प्रकार दिखता है लेकिन वहां पर ब्रह्म को रखकर वर्णन कर रहे हैं यहां पर ओ जानने वालों को रखकर वो बोल रहे हैं क्या है फॉलोड द डिफरेंस बिटवीन द टू है तीसरे बोलता है ओ, इसको पढ़ो तथा शास्त्रम यस्य न वेसिन्दृद्रष्टारं पशेह विज्ञातारं न विज्ञातेर्ज्ञात आदि दूसरा मंत्र क्या है न दृष्टेर दृष्टारं पश्ये दृष्टा कौन है मैं देखने वाला है? ओ देखने वाला कि दृष्टि जो है वो वो दृष्टि है इसलिए मैं देख रहा हूं वो दृष्टि को मैं क्या दे सकता हूं न दृष्टेर दृष्टे पश्ये पश्च्य न दृष्टे द्रष्टारंभ पश्च्य है ना दृष्टि को देखने वाला मैं ये देख रहा हूँ ऐसा है ना ओ ओ ऐसा बोल रहा चक्रु को चु है मन को मन है ऐसा बोल रहे है ना उसी को बोल रहे ये दृष्टि जो है उसके बाद दृष्टार जो है द्रष्टार ओ कौन है ब्रह्म है ओ दृष्टारम्भ न पश्य आप नहीं देख सकता न विजातेर विज्ञातारम्भ जानिया विज्ञातर विज्ञातेर विजा विज्ञातार ओ oh, मैं जानने वाला हूं है ना यहाँ पर ये मैं जानने वाला हूं विज्ञात वो कौन है वो जानने वालों के पीछे जानने वालों को जानने वाला है है ना उसको ये जानने वाला कैसे जान सकता है यहाँ पर जानने वाला मतलब क्रिया में जो है स्वरूप को रख नहीं बोल रहा है क्रिया कर कर बोल रहे हैं मैं क्रिया कर सकता हूँ लेकिन क्रिया करने के लिए पीछे जो है उसको मैंने देख सकता हूँ अतः बोला अविद्या संसारित निवर्तन नित्य मुक्तात्मस्वरूप समर्पणा न मोक्ष से अन्योष अन्योष है ना इसलिए क्या हो गया तात्पर्य क्या हो गया देखो पूरा वर्णक का अविद्या कल्पित संसारिवर्तन ओ संसारित्व मुझमे जो है वो अविद्या कल्पित है अविद्या कल्पित है पूरा पूरा जो है संसार मतलब वो, वो यहाँ पर वो आप बोलते हैं ना सब कुछ दुनिया को संसार बोल देता है ये सर तो नहीं है यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ये होने वाले ये है वो है सब कुछ है ना व्यवहार अविद्या कल्पित संसार निवर्तन तो ये संसार ये आ, संसार संसार नहीं है है फाइन डिफरेंस का पद के बारे में थोड़ा आपका ध्यान रहा हूं। संसार मतलब जगत वह, संसार वह, वहां पर एक है और संसार को बोलता है सारा। <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा ये संसार मतलब हमने जो किया है ये हमारी सृष्टि है वो अभी तक नहीं जैसे एक तो जगत है है ये वो जगत रखा वो उसको निवर्तन ना नहीं है अविद्या का उसको भी रखो उसको रखो अविद्या जगत जो है अच्छा अविद्या जगत क्या है आत्मा से अलग रहने वाला आ, आ, आ, है। ये आत्मा आत्मा से अलग रहने वाला जो जगत किस ओ, जिसके मन में है वो ही कल्पित संसार है तो स्वामी जब तक आदमी ज्ञानी नहीं हुआ तब तो तक सारा संसार अविद्या कल्पित विद्या हाँ! इसलिए ज्ञान आते ही अविद्या कल्पित संसार नष्ट हो गया लेकिन वो भगवान का संसार आत्म रूप में है इसमें थोड़ा सा दो बातों में फरक है समान है वेद्य उसके को समसार बोल देखो इसलिए नहीं है की यहाँ पर तो बात बिल्कुल घटित हो जाती है की अविद्याल्पित अविद्या जाने से संसार देखिये तो देखिये जगत कार्य हो गया ना एक प्रकार से वेद्य, वेद्य वेदना भेद जो है भेद से व्यवहार होता है भेद कर रहा है ना जगत माया ठीक है ठीक है जी सीखो सुनो वेद्य वेदित्र वेदना ऐसा मैंने तीन को अलग अलग देखा देखा उसके अनुसार मैंने क्रिया किया जो क्रिया है वो संसारित्व है ना ये संसारित्व जो है अविद्याल्पित ही है <laughs> ओ, भेद भी अविद्याल्पित है भेद के आधार पर जो व्यवहार किया हूं वो भी अविद्याकल्पित है समझ में भेद के आधार पर ये सब कुछ इसको निवर्तन इसको हटा के नित्य मुक्तात्मा स्वरूप समर्पणात् नित्य मुक्ता देखो आज आप हमेशा नित्य हम मुक्त ही है इसको दिखा रहा ब्रह्म को देखा क्या बोल रहा है आप ही है है ना ब्रह्मात्मिक में भी समन्वय कर रहा है तत्व तो समन्वया है ना इसलिए वहां पर नित्य आत्म स्वरूप समर्पणा न मोक्ष से अनित्यत्व दोष मोक्ष्यत्व प्राप्त नहीं होगा नहीं तो उपासना क्रिया लेकर आया और कर्म क्रिया लेकर आया और कुछ लेकर आया ऐसा किया तो अनित्यत्व ही होता है स्पष्ट हो गया ना बाद देखो उत्पाद्यो यद्यों मोक्षन वाचिक कायक व्यम अपेक्षत तथा हो विकार्येच तोपक्ष मोक्षम अम्म नहीं दध्याद भी कार्यम उत्पाद्यम वादि नित्य दृष्टि लोके अभी मोक्ष जो है वो नित्य ही है इसको दृढ़ कर रहे हैं है ना? अभी जो कुछ कार्य है ओ किसी प्रकार के कार्य को देखो कार्य का फल देखो वो चार प्रकार में ही होता है इसको अलग अलग जगह में बहुत जगह में बोला है बस क्या है उत्पाद्य विकार्य आप्य संस्कार्य ऐसा चार बोला है, है ना अभी देखो उत्पाद्य जो है और जो उत्पाद है मतलब उत्पत्ति होता है वो अनित्य ही है ठीक है विकार्य मतलब वो विकार के बाद कुछ ना कुछ हो गया वो भी ऐसा ही है अनित्य हो जाता है इसी को बोल रहे है। यसे तो उत्पाद मोक्ष मोक्ष जिसके लिए उत्पाद्य है है ना पैदा होने वाला है वहां पर क्या मानसम वाचिकम कार्यम कैसा उत्पादन हो रहा है जे है ना मानसम वाचिकम क्या करता है ओ उपासना ऐसा रखता है उत्पादन होता है बाद में वाचिकम जप ऐसा कुछ करता है ओ कायिकम नमस्कार वगैरह हवन वगैरह करता बहुत कर्ता कार्यमेक्षत उत्पाद्य होना तो इन तीन प्रकार से ही उत्पादन होता है नहीं तो नहीं तथा विकार्य में भी ऐसा ही है तय पक्षों इन दोनों पक्षों में मोक्ष से ध्रुव अच्छी अनी है नित्य होना ही है कब? उत्पाद्य हो, ओ आम, विकारी हो। ओ आम होता ही है नहीं दध्यादि घटादि नित्यम दृष्टम लोग दृष्टा क्या दिया है दध्यादि है ना? दधि है। दूध से परिणाम होता है ये विकार्यम हो गया उत्पाद्य घटादी है ना अभी नित्यम दुष्टम लोग तो गर्मी में समर में तो वो दही वो खराब हो जाता है बहुत जल्दी ना इसलिए दध्यादि कार्यम उत्पाद्यम व घटा दी नित्यम दृष्टम लोग नित्य नहीं है नहीं इसका मतलब उत्पाद हो गया निकारी हो गया ऐसा बोला उससे ही होता है ऐसा आपने कहा और मोक्षित होता ही है ना आप्य बोलो कार्यापेक्षा स्वात्म सी अनाप्यूपतिरक्त ब्रमणो नाप्यम सर्वगत्याण ब्रह्मण आकाशस्व आप्य कार्यापेक्षा मतलब उसको पाना है मोक्ष क्या पाना है तब क्रियापेक्षा है ओ मैं वहां जाना है सर में सर को जाता हूं है ना ऐसा बोला वहां पर क्रिया है है ना ऐसा भी इधर नहीं है कार्यापेक्षा कैसा तो ब्रह्म आप ही है ऐसा बोलने के बाद अब आप, आप कैसा हो सकता है अभी है ही ऐसा हो गया है ही नहीं जी नहीं देखो स्व्यतिरिक्त मैं अलग ऐसा रखा अलग ऐसा रखा तो क्या होता है ब्रह्मणनाप्य ब्रह्म को ऐसा ओ प्राप्त करते ऐसा नहीं होगा क्यों नित्याप्त सर्वगत्यास्वूप्वाद ब्रम्मा आकाश सेवा आप अलग ही ऐसा रखो लेकिन ब्रह्म कैसा है जी ब्रह्म नित्याप्त स्वरूपत् सर्वणा जो कुछ है सब कुछ भी ब्रह्म से ब्रह्म से अलग नहीं है सर्वगत मतलब सर्वव्याप्त सर्वव्याप्त है सर्वगतना सर्वव्याप्त होने से नित्याप्त स्वरूपत्व और जो कुछ बोल रहा है मेरे से अलग ऐसा जो बोल रहा है वो भी उससे अलग नहीं है वह समझा गया देखो ब्रह्म को ही वो वस्त रूप से बोल रहा है पहले वाक्य में वस्तंत रूप से है क्या है आप ही है इसलिए स्वात्म रूपत्व ऐसे अनाप्यत्व ये हो गया लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूँ जी ब्रह्म अलग है जी बोला अभी देखो सब्जेक्टिव के दृष्टि से देखा ब्रह्म क्या है जी बोलो है मतलब सर्वत्र हुई है इसलिए वो नित्याप्त है किसको नित्याप्त है जी सर्वे सबको ब्रह्म व्याप्त ही है।, जिसको नहीं पता, उसको भी उसमें आ, व्याप्त है आप नहीं जानते है ये बात अलग है इसको जान लो लेकिन आप तो ऐसा नहीं हो सकता आई थिंक इट्स क्लियर वो दृष्टांत है आकाश से ही वो आकाश जैसा है ना अभी मैं आकाश को आकाश के को आकाश को जाकर मैंने पकड़ा ऐसा हो सकता है क्या जी हमेशा आप आकाश में ही है आकाश का संबंध आप कभी नहीं छोड़ा है है ना हां सो मी दी मतलब का गेम द मोक्ष बीइंग नाउ विदाउट एफर्ट बट मोक्षत्व इज अ बेसिक रिक्वेस्ट सो दैट वन समवेयर यू नो द पर्सन हु इज कम्युनिटी दिस होल एनक्वायरी हैज सम नथिंग बियॉन्ड व्हाट नॉर्मली एनीबॉडी एल्स हैज सो द मोक्षत्व इज समथिंग इज इट्स इट्स आइडेंटिफाइड विद ठीक है अभी देखो मुमुक्षत्व पाने के लिए बहुत श्रम करना ही है उसमें शय नहीं है यज्ञ दान तपसा अनाशकना इत्यादि है ना ये सब कुछ करके ही मुमुक्षत्व आता है मुमुक्षव आने के बाद अभी ब्रह्म से शुरू हो गया मेरा और ब्रह्म संबंध क्या है ऐसा पूछा देखो आप ही है अभी जानने का एक ही बाकी है और कुछ नहीं है हमेशा देखो आपको जो प्रश्न आया वेरी इट्समेट क्वेश्चन लेकिन आपको इस उत्तर झट से मालूम होना है तो क्या करना मालूम है कौन कौन जानना है बोलो आप क्या जानना आप प्रत्योग मतलब सुशुद्ध प्राग्ञ कौन है आप नहीं जानते इसको जानना ये जानने में क्या मुख्य क्या है जी <laughs> समझ में आपको ये ही तो जानने के लिए इच्छा होती है अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः में आ गया मुमुक्षुत्व बाद में जानने की इच्छा जानने की इच्छा आने के बाद ये मुमुक्षुत्व क्या है <laughs> है ना इसलिए यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट अरे आई डोंट नो व्हाट आई एम आई वांट टू नो गया ना इज़ इज़ नॉट नॉट एन एन यहाँ पर विचार में भी दो स्टेप है दो स्टेप्स है याद रखो एक ज्ञान ज्ञान प्रमाण हां ज्ञान प्रमाण जो है उसके लिए विचार करो विचार करो मतलब विधि जैसा ही करो ठीक विचार करो है ना ज्ञान प्रमाण एक बार आ गया बाद में कुछ भी व्यवहार नहीं है जी समझ आ गया आपको प्रमाण मिलने के बाद कुछ नहीं है जानना है उतना ही है, है ना बाद में आएगा इसके इसके बारे में आएगा बाद में अभी वो चौथा वाला मैंने बोला अभी क्या है उत्पाद्य विकार्य स्वाप्य हो गया अभी चौथा वाला ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना भी संस्कार्यो बोलो अपेक्षेत संस्कारो हिनाधापन विको न संस्कार्यो मोक्ष ये मोक्ष जो है वो संस्कार अभी देखो पूरा पूरा देखो मोक्ष ब्रह्म आत्मा सब पर्याप जैसा प्रयोग कर रहे हैं पर्याय है, है ना, ना भी संस्कार यो मोक्षा ओ मतलब संस्कार से कुछ होता है ऐसा नहीं है है ना ये न व्यापार उपेक्षित संस्कार करने के लिए व्यापार करना क्रिया करना अपेक्षा है क्रिया की अपेक्षा है अभी संस्कार मतलब क्या है पूछा संस्कारो ही नामा संस्कार से गुणाधान सोषापने वा मतलब ओ, कुछ त्रुटि है है ना उसको भाई जोड़ना गुणा सम कुछ अच्छा है उसको जोड़ना ये संस्कार होता है अथवा दोष अपने किसी दोष को हटाना है ना आयुर्वेद में ये प्रयाग बार बार करता है क्या वो संस्कार क्या घृत है संस्कार क्या हुआ घृत संस्कार क्या हुआ घृत मतलब क्या है उसमें जो कुछ दोष है उसको हटा सकता है जिसमें जो गुण नहीं उसको जोड़ सकता है दोनों तो प्रोसेसिंग अभी ओ ऐसा घी जो है उसको दवा जैसा देता है अलग अलग व्याधि को अलग अलग प्रकार का संस्कार करता है है ना अभी देखो नावत गुणाधानी संभवती अभी मोक्ष के बारे में गुणाधान ही हो सकता मतलब गुण को जोड़ना ऐसा नहीं हो सकता क्यों अनाधे अतिशय ओ वहां पर जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं है ना ओ नया कुछ जोड़ना है ऐसा कुछ नहीं है उसमें अतिशय ब्रह्मस्वरूपत्व इतना अतिशय स्वरूप है उसका विशेष क्या है उसका विशेष इसमें जो कुछ अच्छा है सब कुछ है उसमें जोड़ने का जरूरत नहीं है ऐसा है ब्रह्मा, वो स्वरूप वो, वो मोक्ष मतलब उसका स्वरूप ही मोक्ष है।, है ना ना भी नहीं ना, दोष नहीं उसमें जो कुछ ना कुछ दोष है उसको हटाना ऐसा भी नहीं है है ना क्यों पूछा नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूपत्त मोक्षा वो अनाथे अतिशय था अभी क्या है नित्य शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपत्व हमेशा शुद्ध हमेशा वही मोक्ष है है ना अभी फिर एक बार देखो जहा कहाता है ये मेक इट ए रूल प्राग्नि को देखो गहरी नींद में देखो गहरी नींद में देखा क्या कुछ ना कुछ दोष है उसको जोड़ना ऐसा है क्या जी उसको हटाना नहीं एक दोष है या एक गुण नहीं है इसको गुण जोड़ना गुण जोड़ना भी नहीं है दोष को हटाना ऐसा भी नहीं है प्राग्ञ ही ऐसा है इसलिए मैं क्यों बोलता हूं सुनिया प्राग्ञ ब्रह्म ही है लेकिन हम नहीं जानते है यहां पर बहुत बड़ा दोष उतना ही है मैं हम नहीं जानते है ना वो समझाने के लिए इतना बोल रहा है जब कभी आपको समझ आता है अनुभव से देख सकते हैं क्या दोष है क्या गुण जोड़ना पड़ेगा है ना अच्छा बाद में वो अभी एक प्रश्न पूछता है स्वात्म धर्म ये वसन मोक्षः क्रिया मोक्ष क्रियास्क्रिय यथा आदर्शे निघर्षण संस्क्रीय भास्वर धर्म चैत मतलब ऐसा मैंने कहा है ना यहां पर क्या कह रहा है देखो आपने बोला जोड़ना ओ, घटाना ऐसा कुछ नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं स्वात्न धर्म ही ऐसा बोल रहे हैं स्वात्न धर्म ही है ये ये ठीक है स्वात्म है एक दूसरा बताओ सुनो स्वात्न धर्म होने पर भी क्रिया हो सकता है कैसा देखो ये दर्पण है दर्पण का स्वात्म धर्म क्या है अच्छा प्रतिफलन करना स्वात्म धर्म है लेकिन उसके ऊपर डस्ट बैठा है या? है ना इसलिए मैंने क्या किया निघर्षण मतलब इसको थोड़ा मालिश किया निघर्षण मतलब उसको रबिंग ऐसा है पर ये भी हो सकता है निघर्षण करके नहीं क्या ओ, पहले इसको पहले क्या होता था ये लोहे का ले लेता है ले वही दर्पण होता है।, है ना अभी वो थोड़ा ही तो निघर्षण करके हो सकता है ना उसी प्रकार इधर भी क्यों नहीं होना स्वात्म धर्म ही है मोक्ष लेकिन तिर था कुछ ना कुछ आड़चण हो गया है इसलिए क्रिया आत्म संस्कृत माने वो प्रकट होता है थोड़ा घर्षण किया ऐसा क्यों नहीं बोलना प्रश्न मालूम हो रहा है बोलो ना क्रियाश्रियत्व अनुपत्तेर आत्मन क्रिया अनुपत्तेर यश्रद्रिया क्रिया तम, अभी तम अभीकुर्व आत्मा क्रिया विक्रियेता, आत्मा क्रिया य्रिया अमन प्रसज्जेता ये भी नहीं है बोल रहा है अभी देखो क्या है किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है उसमें सिर्फ जानना उतना ही है ना अभी आप ओ ज्ञान प्रमाण नवगतिम ब्रह्मा वो जो इसको याद रखा आपको मालूम हो जाएगा वहां पर जानने के बिना और कुछ भी नहीं है है ना अभी मिश्रो है वो दर्पण को ठीक करना ऐसा बोला ना इस प्रकार भी नहीं है ना क्योंकि क्रियाश्रेत्व अनुपत्यर आत्म न क्रिया को आश्रय देने वाला नहीं हो सकता है आत्मा क्रिया श्रेत्व अनुपत्यर है ना ठीक है यदाश्रया क्रिया तम अभी कुर्वती नहीं वो कुछ भी ले लो ओ कुछ ना कुछ है क्रिया के लिए आश्रय है ना जब क्रिया के लिए आश्रय है वो जो आश्रय दिया है उसको उसमें थोड़ा फर्क आना ही है क्रिया होने के बाद देखो मैंने दर्पण जो बोला लोहे का उसको रखो मैं और निघर्षण किया आश्चर्य दे रहा है वो लोहा लो अभी उसे विकारित हो गया और कुछ ना कुछ वहां पर चला गया ठीक है ना मैंने गेट्स पॉलिश उसका ओ, ओ कुछ हट गया इसलिए ऐसा हो गया ना इसलिए अभी कुर्वती नहीं वो आत्मा न लगते इसलिए जो आश्रय देता है वो अपने को ऐसा करने से क्रिया करने से ही विकार न करके आश्रय दे सकता है विकार होकर यदि आत्मा क्रिया क्रिये था अनित्यत्तम आत्मा उसी प्रकार का आपने जो बोला उसी प्रकार क्रिया को क्रिया को आश्रय दे रहा है ऐसा आपने पूछा वो बोला क्रिया विक्रियता ओ विक्रिय हो जाता है उसमें ही विकार आ है जाते हैं विक्रियता तब अनित महात्मा प्रसिद्धा देखो जी आप ऐसा जब कभी थोड़ा उठाते उस रहा ऐसा निकर्षण करते रहा इसको घिसते रहा घीसा घीसा घीसा घीसा बहुत दिन के बाद ना ठो गया है या नहीं नठ होता है या नहीं आत्मा को भी आप इसी प्रकार बोला धीरे धीरे धीरे आत्म नष्ट हो जाना ऐसा है है ना अभी में बोल रहे हैं यदि आत्मा अविक्रेता नित्य तो आत्मा प्रसिजेता लेकिन शास्त्र का क्या कहता है बोलो अविकार्यो इति ये चाहिए चाहिए चाहिए वो वो चयन वाक्या बाध्येर बाध्येरन है ना नहाँ पर क्या है देखो अरे इसको बुलाओ बच्चे को अभी क्या है अव्यक्त अभी कार्यो युच्य भगवदीता अभ्यक्तों है में अचिंत्योम अविकार्यों मतलब उसमें विकार कुछ भी नहीं है है ना इसमें विकार नहीं हो सकता है अविकार्यों मुच्यते है ना वादीन युवाधीन वाक्य ये गलत हो जाएगा ये वाक्य समय रहे जी देखो निघर्षण जैसा आपने किया और तब धीरे धीरे विकार हो जाएगा उसमें ये नहीं होना तिष्टम बोल अनिष्ट ये ठीक नहीं है तस्मात तस्मात् न स्वाश्रया क्रिया क्रिया आत्मनस संभवती इसलिए क्रिया मतलब वो ही वो क्रिया को आश्रय देकर है ना वो उसमें आत्मा वो ठीक हो गया वो संस्कृत हो संस्कार हो गया उसको ऐसा नहीं बोल सकता है है ना ये स्वास्त्रीय क्रिया आपने पहले वाले में नहीं बोला ये क्रिया हमारे में पार्ट है क्या क्या है ये जब सेंटेंस शुरू होता है ना नॉट ये ये दी आत्मा आत्मा क्रिया क्रिया विक्रियता अनिम आत्मारे आप बाद में कह रहे हैं मैं कह रही हूँ आपने जब पढ़ा ना पहले आपने क्रिया कहा उसी को बोल रहा, रहा, रहा न यदि क्रिया विक्रिय स्वास्थ्य क्रिया क्या अच्छा क्रिया है क्या है है ने, ने। है में। क्रिया आ, हमारे में नहीं है है हमारे हमारे हमारे हमारे जो जो आप क्रिया क्रिया हो सकता है स्वाश्रय बोलने से गलत कुछ नहीं होता है दो था। ओ, स्वाश्र और कहा बोल रहे पिछले वाक्य में आ गया वो यदाश्रय क्रिया कुर नहीं वो आत्मा अनुभव है आ गया यदाश्रय मतलब स्वाश्रय ही है इसके पीछे का वाक्य जो है उसमें स्वाशर्य तो आ गया उसमें नहीं ऐसा नहीं है हो सकता है। ये भी हो सकता सकता है है ये भी उसमें गलत कुछ नहीं है है तो न कर अभी मुच्चित विजय वाक्य अनुवाद दे रहा तनिष्ट ये तो ठीक नहीं है तस्मात् क्रिया बोला आत्मन संभव इसलिए ओ आत्मा में आत्मा ही आश्रय दे के कुछ ना कुछ क्रिया हो सकता है ऐसा नहीं है क्या है ओ न तदश्नाचन न तदश्ना कचन है ना ये ब्रह्म जो है वो कैसा है उसको कोई नहीं खा सकता है वो कुछ नहीं खाता है <laughs> उसमें पूरा पूरा व्यवहार को हटा दिया है ना देखो वो बोलता है अभी आजकल का दर्पण देखो मैं ये कहने वाली तो उसमें मट्टी, को, तो मट्टी को तो हटा रहे है ना? ना? ना ना? जो दिया है।, का वो ही है। हो या। ठीक है अभी देखो अब आजकल का दर्पण को देखो। आजकल का दर्पण कुछ नहीं है डस्ट है। उसको भी है उसको अगर हो सकता ना इसलिए पूछ रहे हैं। देखो अन्य श्रेय क्रियाया बोला नतया आत्मा संस्क्रिय आजकल का दर्पण को लेना लिया आपने वहां पर आप क्या बोल रहे हैं वो इसको डस्ट को हटाने से ठीक हो जाएगा ऐसा आप कह रहे हैं क्या अन्याय शुरू हो गया अभी वो क्रिया किसके ऊपर किसका अन्व हो रहा है किसके ऊपर हो डस्ट दर्पण जैसा है वैसा ही है <laughs> में अगर है उसको साफ़ फिर साफ देगे। देगे देगे। no, no, no, ये, ये बात अलग है जी अभी यहाँ पर क्या सिद्ध कर रहे हैं इसको याद रखो दर्पण को ही शुद्ध करना ऐसा नहीं है मतलब आत्मा क्रिया को आश्रय नहीं है भी नहीं है पराश्रय हैश्रय क्रिया क्रियाया अभी क्रिया और किसी के ऊपर है अभी डस्ट के ऊपर है लेकिन तो तो इसलिए देखो यहाँ पर दर्पण क्या है दर्पण के ऊपर डस्ट बैठा है क्रिया है ना? है है क्रिया क्रिया दर्पण ही है अभी इसमें याद रखो क्रिया दर्पण नहीं है क्रिया का आश्रय क्या है डस्ट है ऐसा नहीं है जी ऐसा नहीं बोल रहे यहाँ पर क्रिया बोला क्रिया नहीं तो स्वाशर्य होने हैं अन्यासर्य होने हू इन द गुड मिररर वेर इट इज अटैलिक प्लेट ओ वहां पर क्या क्या आश्रय दिया है वहां पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहा ओ, -दीर वो धीरे वो नष्ट हो जाता है इसलिए अनिष्ट यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा आत्मनिथ्य ठीक हो गया ना अभी दूसरा क्या है अन्य क्रिया आश्रय आश्रय देने क्रिया को आश्रय देने और कुछ है मतलब इसके ऊपर डस्ट बैठा है उसको हटाना है ना उसको हटाने से यह ठीक हो गया ना ऐसा बोला तो ठीक है लेकिन दर्पण जैसा है वैसा ही है उसी को हम बोल रहे हैं दर्पण जैसा वैसा ही है, है। उसमें संस्कार नहीं हुआ देखो यहाँ पर हमेशा याद रखो देखो एक बार आप उमुख को वापस गया वहां पर है जी वहां पर क्या हो रहा है मालूम है मन में जो कलमश है उसको हटाने के लिए बहुत संस्कार किया ठीक हो गया मन में दोष है उसको हटाने के लिए मुमुक्ष पाने के लिए बहुत सर्कस करना पड़ा मैं ओ हजाबैया बंगा क्यों बड़ा ओ भगवान मुझे बचाओ बचाओ बचाओ बहुत किया ठीक है उसको नहीं बोल रहा है मोक्ष के बारे में बोल रहे हैं <laughs> स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं आपने ऐसा ओ क्रिया किया मुझे स्पष्ट हो गया ऐसा आप बोला रखो लेकिन क्या है क्रिया कहाँ किया मोक्ष में नहीं किया मोक्ष नित्य है काम किया हाँ कुछ ना कुछ काम किया आपने विद्या ऐसा नहीं है बाकी दोष है राग द्वेष इत्यादि है, मन से हटाया आपने वो मन से मना नित्य है।, है ना इसलिए ओ विकार हो सकता है कभी एक प्रकार है और बाद में और एक प्रकार हो जाएगा धीरे धीरे और बदलेगा है ना ऐसा तो है इसलिए वो उसमें क्या है कंटिन्यूसली घर का रिपेयर करता है ना ऐसा और बनाया बाद में यहाँ पर गिर गया कुछ ना कुछ डालो यहाँ पर गिर गया कुछ ना कुछ डालो इसको बना रखो उसी प्रकार मन भी क्या होता है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो गया ये ठीक करो ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ करता है ठीक करता है कुछ ना कुछ करता है ठीक करता है ऐसा ही हम रखा है, है।, है उसको लेकिन जब वो साधना से ये एकदम ठीक हो जाता है वहां पर क्रिया है ही लेकिन किसके ऊपर है मन के ऊपर है के ऊपर <laughs> स्वरूप के ऊपर नहीं है अन्य श्रिया क्रियाया अषयत्वा आत्मा के लिए अविषे है आत्मा संस्कृत है ना आत्मा का संस्कार हो गया ऐसा नहीं है अभी आप जो प्रश्न उठाया उसी प्रश्न को अभिभाषिक उठाते हैं। देखो अभी क्या बोल रहे हैं? वो पूछ रहा है। ननु बोलो यज्ञो स्नाचम यज्ञोपीतादी स्नाचमन यज्ञोपीता वीताधिक नहीं जी वीताया क्या इतना तो कया, कया। हाँ। एक जो हाँ। तो तो हो सकता है ये शायद वही है शायद वो अच्छा ठीक है ओ क्रिया दिमाण दृष्ट बोलो क्या जी बोल उन्होंने देहाश्रेया स्नान आचमन यज्ञोवीत धारणा क्या क्रिया देही दृष्टा देही मतलब देह में रहने वाला आत्मा रहने वाला आत्मा क्या है क्या हो गया अभी ओ oh, स्नान किया आचमन किया ज्ञो भी धारण किया अभी क्या है वहां पर वो किसी का घर गया था वो सूतक है उनको हाँ ही अंदर आता है कोई स्त्री को देख लिया यही वापिस आया स्नान किया यज्ञ को बदला आचमन किया वाह ठीक हो गया अभी बोलता है समझा आपका यहाँ पर क्या है वो स्नान किया एक बार इसको मिलेगा, खुद देखा ये एक औरत बहुत समय तक बच्चे नहीं थे एक बच्चे हो गया वो इतना उसके ऊपर ध्यान रख रही है हमेशा बहुत क्ले हर दिन तीन बार स्नान करती हर दिन तीन बार ओ कपड़े बदलती है वो भी और बच्चे को भी दो तो रहा है थोड़ा पैसे वाले हैं इसलिए वो एक साल बाहर नहीं गया वेरी मॉडर्न वूमन एक साल बाहर नहीं रही बाद में कितना सा पैसा रह सकता है एक साल के बाद जाना पड़ा वहां पर बहुत भीड़ है वहां पर समर भी है <laughs> बस में चली गई वापस आते ही मैं उस समय उधर था वो अंदर चली गई एक घंटा बाहर नहीं आई मन में आने के बाद क्या बोला? देखो आप बोलते थे देखो शुद्ध रहना शुद्ध रहना जिसको मडी बोलता है वहां पर शुद्धा बोलते हैं नहीं ये क्या इतना करता है ऐसा मुझे समझ में नहीं आता था गुस्सा भी आता था लेकिन आज मालूम हो गया <laughs> आज मालूम हो गया क्या मालूम हो गया वहां पर भीड़ में ऐसा गया ना इतना सबको पसीना है ये है वहां पर रब हो रहा है ऐसा हो रहा है आते ही ये चमड़ा में एक लेर निकाल देना उसको <laughs> क्या बोलता हूँ अभी फ्रेश हो गया उसी प्रकार स्नाना आचमन भी है नहीं नहीं यार तो था कि बच्चे को इंफेक्शन आना। कुछ भी होने दो लेकिन आपने लिए बोला <laughs> <She felt fresh. laughs> है ना स्नान आचमना यज्ञो आदि सब कुछ वाला वाला बहुत ज़्यादा कौन सा में गए गए और फिर स्नान बदला ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है पहले थे, आप आप है? हो सही ना ऐसा होता है क्या है ये सब कुछ विधि है विधि ऐसा करना ही ऐसा ही है वो देखो शुद्ध करने के लिए क्या क्या बोला है आप वो संड, संडा गया ओ, मिट्टी कितना गोल लेना है उससे साफ करना है दर्जन नंबर, कितना बार वॉश करना है कश्मीर में क्या मा ये ठीक है या नहीं, नहीं। बार बार वो पंद्रह बार ऐसा करता है वो सोप का उपयोग नहीं करते हैं मिट्टी में ही होना है है ना इसलिए वहाँ पर स्नान स्नाचमनाधारणाद क्रिया देही संस्क्रीय दुष्ट एस बोला न बोलो देहादि दे से अद्यागृत आत्म संस्क्रीय प्रत्यक्षनाशमना देहसमवायि तया दियहत कश्चित अविद्या आत्मत्व संस्कृते संस्कृत ना ऐसा नहीं है बोल रहे क्या देहा ऐसा शुद्ध होता है ये तो ठीक है लेकिन शुद्ध कौन हो रहा है इसको याद रखो है ना देहा संत से अविद्यागृहित सत्मा संस्कृत मई देह हूं ऐसा जिसको अविद्या से भाव है जिसको अविद्यास है है ना वो अविद्यागृहित सेत्म मतलब मई दे हूं मैं शरी हूं ऐसा जिसके मन में है वो संस्कृत हो रहा है ये ठीक है अच्छा फिर तो सबके लिए बहुत जरूरी जरूरी हो हो गया गया स्वामी जी जी जी तो तो लोग उसको उल्टा लेते हैं ये बहुत तो सबके लिए याद रखो मैं देखो शास्त्र गहराई है इसमें बहुत गहराई है यहाँ पर ऐसा इतना शुद्ध रहते रहा तब आत्मा प्रवेश करता है नहीं तो प्रवेश नहीं करता है याद रखो जितना भी बात करो नहीं होगा वी मस्ट टेक इट टू दिस क्लाइमैक्स ऑफ प्यूरिटी जब तक हम शरीर में हूं ऐसा रखा हूं बुद्धिमय हूं ऐसा रखा हूं तब तक वो शास्त्र में कैसा व्यवहार करना बोलता है मुझे ऐसा करते रहने से आपको आत्मविद्या आत्मा का भास होता है नहीं तो ना भास नहीं होता है आपको जितना भी बोलते रहो पास नहीं होता है ना इसलिए वो ठीक ही है संस्कृति मान संस्कृत माण दृष्टा संस्कृति मानत, मानत हो गया वो भी कंफर्म कर रहा है। प्रत्यक्षम भी स्नान आचमना दे देह देह स्नान आचमना जो है देह समयित्व है देह को ही हो रहा है देह से ही जुड़ा हुआ है दो बार आचमन क्या होता है वो वो वो जो जो हम हम सुबह पूजा में करते करते हैं हैं इज़ आचमन आचमन आचमन भोजन भोजन करने के बाद करना अच्छा से नहीं नहीं सब बहुत उसमें है है ना अभी कुछ ना कुछ कोई बात करता था ऐसा सलेब आ गया गिर गया झट से जाता है ऐसा करके आचमन करता है करता है हाँ झट से करता है वो कोई छू लिया आ जाता है वो ऐसा ऐसा आचमन कर लेता प्योरीफाइंग स्पेशली भाव आता है ना ये उपासना में सब कुछ बोलता है ना उस प्रकार मैं अभी शुद्ध हो गया ऐसा हा ना ओ गंदा काम करते ही रहना चुप भी रहना वा, कैसे आगे बढ़ेगा और ये बार-बार रिमाइंड करता मुझे बार बार करता है, है। शुद्ध रहना ऐसा भाव आता रहता है एक बार शुद्ध रहना हो गया बाद में अशुद्ध के बारे में इतना वो यूल लेक इवर लेक इन इसलिए प्रत्यक्ष तया दश्रया तत्मते कच्चि विद्यात्म संस्कृत इसलिए तया द्रया तत्मत ओ देहाश्रया क्रिया जो है दश्रय है इस क्रिया को कभी तत्मत जो अविद्या से ओ मीसा जो समझ रहा है तत्मते कश्चित किसी को अविद्या आत्म परिगृह अविद्या से मैं शरीर हूं ऐसा जो जाना है वो वो संस्कार हो रहे हैं ठीक है ठीक है देखो यथा बोलो देहाश्री चिकित्सा निमित्ते निकित्सा इति उत्पद्यते धातुसा तदिमाग्यम एक स्पष्ट दे रहा है सबको समझने वाला यह सब ब्लॉग नहीं समझ सकते हैं में। स्नान के बारे में एक हद ख़़ समझ सकता है इसे सबको समझना क्या है यथा देहा चिकित्सा ओ त्रिधातु बोलता है वात बोलता है है ना उसमें ओ थोड़ा बिगड़ गया बिगड़ गया तब बीमार होता है कुछ ना कुछ अभी ओ उसके फिर एक बार ओ समता को लेके आता है समत्व को फिर एक बार पैदा करता है कैसे देहाश्री चिकित्सा निमित्ते न देगाश्री लेकर जो चिकित्सा जो है उसके द्वारा क्या करता है धातु तो साम्य को लेके आता है स्पष्ट हो गया तत्समत तद तदिमानीना आरोग्य फलम समत समय शरीर हूं ऐसा जिसको है उसको क्या होगा तद अभिमान आरोग्य फलम रोग अभी ठीक हो गया अभी ठीक हो गया यदि ये बुद्धि उत्पत्य थे स्पष्ट हो रहा है है ना बोलो अहम शुद्ध इति संस्कृत बुद्धि उत्प्य है संस्क्रीय सैहन सवनाचमन योपीता दिना अहम शुद्ध इति उसके मन में आता स्पेशली ब्राह्मण को क्या बोलता है हमेशा रहता है हमेशा हमेशा जहाँ कहाँ जाने दो ये कमंडल में पानी रखे ही जाता है गृहस्थ ब्राह्मण जी थोड़ा कुछ हो गया आज आचमन करता थोड़ा तो तो जो सामने बैठा उसको फील होगा ये सफाई करता रहता आजकल व्यवहार तो इतना गलत हो गया है है ना इसलिए वो वो वो क्या ऐसा ऐसा ऐसा है इसलिए हम भी ऐसा ऐसा क्योंकि एक मंत्री हाफ उनका सन, हाँ, था तो जब वहाँ उसकी अन्नप्राशन हुई उसके बाद उन्होंने शुद्धि किया कोर्ट केस हो गया लेकिन कुछ तो तो ही हाँ तो सिर्फ़ फ़ॉलो कर रहे हैं किसी को बोलो। लेकिन हुआ क्या कर रहा है उसको देखो उसको okay. देख कर उसके वो जैसा करता है वैसा तुम भी करो हमारे यहाँ की स्वामी थी वो जब भी कही जाते थे अपने साथ एक नाईको और ब्राह्मण को साथ रखते थे अगर कहीं कोई थोड़ी सी पवित्रता हो गई तो नाई को कहते पानी से में हाथ लगाओ और पंडित जी को कहते मंत्र बोलो मैं मुझे पवित्र करो नाही और पंडित को साथ रखते थे <coughs> ये जला तो चमन है ना श्रोतरा चमन है तो अलग अलग आचमन होते हैं ना काम को भी लगाते मैं नहीं जानता हूँ कहाँ परिंदा है वहां पर श्रोताचम श्रोता बोलने वाले भी है, है ना स्वाभारायण ऐसा बोलने वाले भी है ये स्मार्ट होता है पौराणिक होता है होता है ऐसा नहीं है ना उत्पथ्यते अहंस्कृत स संस्कृत स च देहन संहत बोला ओ तेने हहंकर्ता जो है उसके बारे में थोड़ा कुछ बोला बाद में बोलेंगे